यह स्थान अत्यंत निर्जन है इसके उत्तर तरफ बारुद खाना और चार दीवार है पश्चिम तरफ झाऊ के पेड़ जो हवा के झोंकों से हृदय में उदासीनता भर देने वाली सनसनाहट पैदा करते हैं आगे है भागीरथी दक्षिण की ओर पंचवटी दिखाई पड़ रही है चारों ओर इतने पेड़ पत्ते हैं कि देवालय पूर्ण तरह से दिखाई नहीं आते श्री रामकृष्ण मढ़ि से पर कामनी कांचन का त्याग किए बिना कुछ होने का नहीं मणि क्यों वशिष्ठ देव ने तो श्री रामचंद्र से कहा था राम संसार अगर ईश्वर से अलग हो तो संसार का त्याग कर सकते हो श्री रामकृष्ण जड़ा हंसकर वह रावण बस के लिए कहा था इसीलिए राम को संसार में रहना पड़ा और विवाह भी करना पड़ा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 और कोई कम पोला सभी आधारों में ईश्वर की धारणा थोड़ी ही होती है शेर भर के लोटे में क्या दो शेर दूध आ सकता है मड़ी क्यों उनकी कृपा से यदि वे कृपा करें तब तो सुई के छेद से ऊंट भी पार हो सकता है श्री रामकृष्ण परंतु कृपा क्या यूँ ही होती है भिखारी यदि एक पैसा मांगे तो दिया जा सकता है परंतु एकदम यदि रेल का भाड़ा मांग बैठे तो मणि चुपचाप खड़े हैं श्री राम कृष्ण भी चुप हैं एका एक बोल उठे हाँ अवश्य किसी किसी पर उनकी कृपा होने से हो सकता है दोनों बातें हो सकती हैं पंचवटी के नीचे आप मणि से फिर वार्तालाप करने लगे दस बजे का समय होगा मढ़ि अच्छा क्या निराकार की साधना नहीं होती श्री राम कृष्ण होती क्यों नहीं